चिदर्पण में प्रतिबिंब का कथन नही दृष्टुर्दृष्टे विपरी लोको विद्यते विनाशीवाद वेदारक वेदारनक इसलिए भगवान ने कहा क्षेत्र क्षेत्रोर्ज्ञान यद्ञान मत मम गीता यह क्षेत्र क्षेत्र विभाग जिस सत्ता में प्रतीत हो रहा है वही आपका वास्तविक स्वरूप है और यही ज्ञान है जिस ज्ञान के लिए मनुष्य शरीर मिला है वह ज्ञान यही है जिसको गोस्वामी जी ने कहा देशकाल तह नागी तुलसीदास यह दशाहीन संशय निर्मूल न जाही भाष्यकर भगवान ने भी इसी को बड़े सुंदर ढंग से अपने दक्षिणा मूर्ति में कहा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम एक आश्चर्यजनक नगर आपको दिखाई दे रहा है वह एक दर्पण में दिखने वाले नगर के समान है कहाँ दर्पण में तो नगर प्रतिबिंबित होता है तो क्या यह सारा का सारा विश्व प्रतिबिंबित है कहाँ हाँ दर्पण में जैसे नगर प्रतिबिंबित दिखाई दिखता है इसी प्रकार यह विश्व है आप ही दर्पण हैं आप अपने स्वरूप का आकलन करिए आपके स्वरूप में जैसे यह कार्य कारण करण संघात शरीर कल्पित है अर्थात प्रतिबिंबित है ऐसे ही जड़ चेतन संपूर्ण विश्व आपके स्वरूप में प्रतिबिंबित है यही मैं का वास्तविक अर्थ है अब आप कितने बड़े हो गए आपकी व्यापकता कितनी विशाल हो गई? यहीं पर जाने के लिए मनुष्य शरीर है प्रश्न उठाया कि यदि हमारे में सारा का सारा विश्व कल्पित है तो हमको क्यों नहीं मालूम पड़ता कि मुझ में कल्पित है यह तो बाहर दिखाई देता है स्वप्न में जो जगत आप देखते हैं वह आपके मन के अंदर है आपके स्वरूप के अंदर दिखाई देता है निद्रा दोष से इसे निद्रा दोष से अंदर रहने वाला जगत स्वप्न में बाहर दिखाई देता है इसी प्रकार यह सारा का सारा जगत आपके अंदर रह करके भी माया दोष से बाहर दिखाई देता है यही माया है बाहर दिखाई देता है पर बाहर है नहीं स्वप्न के अंदर एक शरीर में आपने मैं किया तो स्वप्न का जगत आपको बाहर दिखाई देने लगा इतना ही हेतु है स्वप्न के एक शरीर में यदि आपका मैं नहीं होता तो सभी शरीर में आप अपना वैभव देखते तब तो आपको बड़ा आनंद आता कोई समस्या ही नहीं होती कि देखो मेरा इतना वैभव है इतना बड़ा जगत बन, बन बना लिया मैंने स्वप्न है आपका वैभव पर आपका वैभव ही आपको बांध रहा है आप उसमें एक शरीर के साथ अपने मैं को जोड़ दिए गलती यही हुई बाकी सब बाहर हो गया अब सब समस्या आपके सामने आ गई खाने पीने भय काम क्रोध लोग सारी समस्या आपके ऊपर आकर बैठ गई ऐसे ही इस समय भी यह सारा जगत आपके आत्मचैतन्य का वैभव है परंतु एक शरीर के साथ जब हमने अपनी अहमता को जोड़ लिया तो हमारा वैभव ही हमको खा रहा है वह बाहर हो गया अब हम उसको पीछे अब हम उसको पीछे अपने हम तक तो हमारा वैभव ही हमको खा रहा है वह बाहर हो गया अब हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं और है आपका संकल्प कितनी विलक्षण यह आया है किसी ने कहा भाई आपका दृष्टान्त हमको जम नहीं रहा है आपने जगत को प्रतिबिंब कह दिया प्रतिबिंब बिना बिंब के नहीं होता है आप बिंब बताओ कहाँ हैं तो अभिनव गुप्ताचार्य कहते हैं कि बात तुम्हारी ठीक है पर बिंब नहीं दिखाई देता प्रतिबिंब का लक्षण घटता है इसलिए हमने प्रतिबिंब कह दिया अब बिंब नहीं दिखाई देता तो मैं क्या करूं कहा बिना बिंब के कैसे प्रतिबिंब होगा प्रतिबिंब का कारण तुम जानना चाहते हो कहा हाँ अच्छा यह बताओ कि प्रतिबिंब का बिंब उपादान कारण है कि निमित्त कारण है घड़े का मिट्टी उपादान कारण है क्या प्रतिबिंब का बिंब ऐसा उपादान कारण है यह तो उपादान कारण नहीं बन सकता कहा उपादान कारण नहीं बनेगा तो निमित्त ही मानना पड़ेगा कहा निमित्त तो एक भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है निमित्त में कोई अनिवार्यता नहीं है उपादान में तो अनिवार्यता है दूसरी बात यह है कि जड़ दर्पण को अपने अंदर प्रतिबिंब के लिए बिंब की जरूरत होती है पर बिना बिंब के ही प्रतिबिंब को भाषित करने की चित दर्पण में सामर्स्य है आप कहेंगे बाहर कोई चीज है मन में दिखाई देती है पर बहुत लोग मर गए आपने जला दिया उनकी भस्मी भी उड़ गई पर वे कैसे दिखते हैं मन में अब बिंब कहाँ हैं बिना बिंब के आपके मन में दिख रहा है चैतन्य दर्पण में और जड़ दर्पण में यही अंतर है चैतन्य दर्पण को अपने अंदर प्रतिबिंब भाषित करने में बिंब की कोई आवश्यकता नहीं है केवल संकल्प शक्ति के माध्यम से अनंत प्रतिबिंब भाषित हो जाते हैं जड़ दर्पण अपने अंदर प्रतिबिंब को भी नहीं जानता अपने को भी नहीं जानता चित दर्पण में कोई प्रतिबिंब होता तो तुरंत जान लेगा कभी आप अंतर्मुख होकर अपने प्रकाश स्वरूप को देखिए आप घोर अंधकार में कहीं बैठे हैं बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आँख आपकी बंद है एक संकल्प मन में उद्भूत हुआ तुरंत आपने जान लिया आप प्रकाश स्वरूप हो यदि आप प्रकाश स्वरूप नहीं होते तो उसको देखते कैसे उसको जानते कैसे आपकी प्रकाश रूपता यही है यह आपको कभी नहीं छोड़ सकती आप प्रकाश रूप ही हैं भाव को भी आप जानते हैं अभाव को भी आप जानते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि कहाँ विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी दृश्यमानगरी तुल्य निजांतर्गत आत्मनि आत्मनिमायया बहिरिबोध भूतम यथा निद्रया दक्षिणा अब मानव जीवन का साफल्य किसमें है यक्षात्ते प्रबोध समये जब आप जग जाएंगे स्वरूप से सो करके हम जहाँ जगे हैं इस माइक अवस्था में जगे हैं यहाँ सब करण हमारे माइक हैं इसलिए माया का जगत हमें दिखाई देता है और यहाँ से सो करके हम सपना देखते हैं वह ये है माया के नेत्र बंद हो जाते हैं और सपने का नेत्र खुल जाता है सपने के नेत्र से सपने का पदार्थ दिखाई देता है माया के नेत्र से माया का पदार्थ दिखाई देता है और जिस समय आप अपने स्वरूप में जग जाएंगे आपके स्वरूप प्रकाश में वास्तविकता दिखाई देगी यही ज्ञान नेत्र है वास्तविकता आपको तब प्रकट होगी जब स्वरूप का ज्ञान युरते प्रबोध समये समय स्वात्मावादयम दक्षिणामूर्ति जिस समय ऐसा अनुभव आप कर लेंगे ईश्वरों गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्त नम उस समय एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा आप जिज्ञासु हैं गुरु के पास आप गए उस समय गुरु अपने जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित है उसको आप नहीं जानते इसलिए गुरु को आप नहीं देख सकते पर गुरु के एक शरीर से संबंधित करके उनके शरीर को आपने देखा गुरु की वाणी को सुना पर वह गुरु जानते हैं कि न मैं यह शरीर हूँ न मैं यह वाणी हूँ न मैं यह इंद्री हूँ न यह मन हूँ जो कुछ मुझे यह देख रहा है वह मैं नहीं हूँ तो गुरु का स्वरूप ईश्वर का स्वरूप और अपना भी स्वरूप शिष्य नहीं जानता था परंतु इस उपदेश के पश्चात जब मैं का रहस्य गुरु ने प्रकट कर दिया और वास्तविक मैं का साक्षात्कार हो गया और उसमें आपकी भूमिका प्रतीक्षित हो गई तब आपको दिखा कि एक में ही तीन विभाग मालूम हो रहा था गुरु मैं और ईश्वर ये तीन विभाग दिखाई दे रहे थे तीन विभाग जिसमें कल्पित थे वही मेरा स्वरूप हुआ तब यह साक्षात्कार होगा कि गुरु रात में थी मूर्ति भेद विभाग ही मूर्ति भेद के विभाग को धारण करने वाला आपका जो स्वरूप है वही दक्षिणा मूर्ति है वह अत्यंत कुशल मूर्ति है उसमें इतनी कुशलता है कि अनंत जगत रूपी प्रतिबिंब को धारण करके भी वैसा का वैसा रहता है पर्दे में इतनी कुशलता है कि धू धू करके अग्नि जलती है पर पर्दा गर्म नहीं होता बाढ़ के दृश्य आप देखते हैं कि गांव के गांव बह जा रहे हैं पर पर्दा जरा भी गीला होता नहीं रेलगाड़ी वायु बड़े बड़े चल रहे हैं बड़ी गति दिखाई दे रही है पर वह अनेजत है अभी तक कंपित हुआ ही नहीं आपका स्वरूप भी इसी प्रकार का है अनंत सृष्टियाँ हुई अनंत सृष्टियों का संघार हुआ पर आप अनिजत हैं आपका स्वभाव कभी बदला ही नहीं आप प्रकाश स्वरूप हैं भाव को भी प्रकाशित करते हैं अभाव को भी प्रकाशित करते हैं जागृत को भी प्रकाशित कर रहे हैं स्वप्न को भी प्रकाशित कर रहे हैं सशुक्ति को भी प्रकाशित कर रहे हैं आपकी प्रकाश रूपता कहीं गई नहीं आप तो वैसे के वैसे रहे पर आप जो नहीं थे जो यह था उसके साथ आपने मैं को जोड़ लिया माया यही है माया कोई दूसरी वस्तु आकाश में रहने वाली नहीं है अनात्मनि शरीराधो आत्मबुद्धिस्तु याभवेत, इस शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत आत्मा हो नहीं सकता है यह अनात्मा है यह यह है यह मैं का अर्थ हो नहीं सकता पर इसके साथ जो मैं का जुड़ जाना है इसी का नाम माया है और इसी ने इस जगत की कल्पना की है उसी को तोड़ना पड़ेगा और कहीं तोड़ फोड़ नहीं है ज्ञान में बस यह जो अध्यास है इसकी निवृत्ति ही ज्ञान का फल है तब व्यक्ति स्वरूपनिष्ठ हो जाता है जिसे ज्ञानी कहते हैं सब का लक्षण घट सकता है पर ज्ञानी का बाह्य लक्षण कोई घट नहीं सकता कोई बड़ा चांद्रायण या अन्य व्रत करता है हम तपस्वी कहेंगे उसको तपस्या का लक्षण उसमें घटता है वह इंद्रियों का संयम कर रहा है कोई सच बोलता है सहज सत्य व्यवहार करता है धार्मिक व्यवहार करता है वह साधु पुरुष है वह लक्षण घट सकता है ज्ञानी का लक्षण कैसे घटेगा स्वरूप तक पहुँच सकती है जिसलिए भगवान ने इसमें ऐसी बुद्धि का विकास किया उस बुद्धि का उपयोग करके हम अपने मूल स्वरूप तक पहुंच जाए तभी भगवान प्रसन्न होगा दूसरी बात यह है कि जिसलिए परमेश्वर ऐसी सृष्टि करके प्रसन्न हो गया था इसलिए हम यदि इस ईश्वर को इस लक्ष्य को लेकर के अपने जीवन को निर्धारित करेंगे तो निश्चित ही हमें परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होगी परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त हो इसके लिए भी आवश्यक यही है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें इस शरीर में भगवान को प्राप्त करना ही है कभी कभी व्यक्ति का शरीर जगत में दिखता है और उसका व्यवहार दिखता है पर उसका भाव केंद्रित रहता है भगवान में और कभी कभी उल्टा दिखता है वह भगवान का भजन कर रहा है माला जप रहा है और ध्यान कर रहा है पर उसका भाव रहता है जगत में इसलिए बाह्य साधन के द्वारा हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि व्यक्ति इस साधन से कहाँ पहुँचेगा यदि भाव शक्ति जगत में केंद्रित है और भजन भगवान का करता है तो व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता कभी कभी वह जगत के व्यवहार में अत्यंत दत्त चित्त दिखता है पर एक क्षण भी उसकी बुद्धि भगवान को नहीं छोड़ती उसी को लेकर निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकता है आप जब यह निर्धारित कर लेते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य परमेश्वर प्राप्ति है तब प्रत्येक कर्म के द्वारा आप परमेश्वर की उपासना करते हैं जहाँ जहाँ बंधन है वह बंधन धीरे धीरे शिथिल हो जाता है और शिथिल होने पर लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और यदि मान लीजिए कोई हरि हरिद्वार जा रहा है और उसके लिए बीच बीच में पड़ाव है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाएगा वह पड़ाव को ही लक्ष्य मान ले तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता यह कर्तव्य कर्म और उपासना पड़ाव है इनके आधार पर हम एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं साधन साध्य नहीं होता पर साधन के बिना साध्य मिलता नहीं है यह एक व्यवस्था है